ब्रह्म गुर्ष्णु गुरदेव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरवी नम तस्म श्री गुरवी नमः अभी तक पंचीकृत से स्थूल शरीर की उत्पन्न होता है धर्माधर्म निमित्त कारण है और ये स्थूल शरीर सुख दुख का सुख दुख दुखों का भोग का आश्रय कहा दिया ये बारहवें श्लोक में आगे जो बता रहे ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको कहा जा रहे और इंद्रिया दियों को पंच प्राणाम दशेन्द्रिय समितीकृत भूतोत्तम सूक्ष्म साधन ये तेरहवें श्लोक में भगवान बाश्यकार जी बता रहे पंच पंचकर्मेन्द्रिय पांच कर्म इंद्रिया है जिनके द्वारा हम कर्म करते वाक पाणी पादा पायु उपस्थ पंच ज्ञानेंद्रिया में से ज्ञान होता है रोत्र है त्वचा है चक्षु है ग्राण है और रसन इंद्रिया पंच प्राण प्राणापन बयान आदि मन और बुद्धि ये अपंजीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। इन सभी को मिलाकर कर अर्थात सत्र तत्व सूक्ष्म शरीर कहा गया है जो भोग का साधन है भोग आयतन हो गया स्थूल शरीर और ये भोग का साधन है पहले अपंजीकृत पंचमहाभूतों का स्वरूप बतलाया उसको स्पष्ट किया इन अपीकृत पंच महाभूतों के प्रतक प्रतक, अर्थात अलग अलग गुण है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। इन अलग अलग गुणों से अलग अलग की उत्पत्ति होती है जैसा सत्वांश से पंच ज्ञानेन्द्रिया और प्रतक प्रतक रजो अंश से पंच कर्मेंद्रिया जिन इंद्रियों से शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं अर्थात विषयों का ज्ञान जिनसे होता है ज्ञानेन्द्रिय अथवा बुद्धेंद्रिय कहते और जिनसे केवल कर्म का संपादन होता है कर्म किया जाता है अलग अलग ज्ञान नहीं होता है उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं जैसा स्रोत्र है त्वचा है नेत्र है रसना रजुवा और ग्रहण नाशिका ये ज्ञानेंद्रिय ज्ञान वाक है वाकणी बोलते पैर उपस्थ जिसे मूत्र विसर्जन करते हैं और मल विसर्जन करने वाला बुद्धा ये कर्मेंद्रिय है अपचीकृत महाभूत रूप आकाश के क्योंकि अपंचीकृत पंचमहाभूत स्वरूप आकाश में भी तीन गुण रहेगा सत्व गुण के अंश से स्रोत्र इंद्रिया उत्पन्न हो गई गुण के अंश से वाघ इंद्रिया उत्पन्न हो गई किससे अपंचीकृत पंचमूत आकाश के तमो अंश से शब्द की उत्पत्ति हुई तीन उत्पत्ति है तीन गुणों से ये तीनों ही आकाशीय उत्पन्न होने के कारण सजातीय माना जाता है एक से उत्पत्ति इसलिए वाणी से शब्द का उच्चारण होता है और स्रोत से ग्रहण करता है क्योंकि आकाशीय उत्पत्ति भाई भाई ऐसे ही वायु के सत्व सत्वांश से त्वचा रजो अंश से हाथ हस्तेन्द्रिया उत्पन्न हुई वायु के तय तमो अंश से स्वर्ष विषय उत्पन्न होते ये वायु के कार्य होने से सजाती है क्योंकि एक से उत्पत्ति गुण अलग है किंतु वायु से उत्पन्न इसलिए वायु के स्वर्ष गुण को त्वचा हा ग्रहण करती है और हाथ आवश्यकता अनुसार त्वचा के साथ संयोग या वियोग करता रहता है ऐसा ही अग्नि के सप्त तो अंश से नेत्र और रजो अंश से पैर उत्पन्न हुए तथा अग्नि के तमो अंश से रूप विषय उत्पन्न होते हैं तीनों ही अग्नि के अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सजातीय है ऐसे ही जल के सत्वांश से रसना इंद्रिया और रजो अंश से शिषण अर्थात उपस्थे इंद्रिया मूत्र इंद्रिया उत्पन्न एवं जल के तमो अंश से रस उत्पन्न हुआ ये तीनों ही सजातिया अर्थात एक जल से ही उत्पन्न हुआ अपजीकृत इसलिए रसन रस को ग्रहण करती है और शीशना रस का परित्यागत मूत्र का परित्याग करते इसी प्रकार पृथ्वी के सत्वांश से ग्रहाण नाशिका रजो अंश से गुदा इंद्रिया उत्पन्न हुए तमो अंश से गंध उत्पन्न हो गया इसलिए सजाती है आकाशादि अपचीकृत पंचमहाूतों के मिले हुए सत्व अंश से अंतकरण बना और रजो अंश से प्राण की उत्पत्ति हो गई व्यापार भेद से कार्य भेद से अंतकरण को मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे चार भेद से विभाजन किया मनो और बुद्धि में चित्त तथा अहंकार को अंतर्भूत किया इसलिए दो ही माना जाता है यहां पर अंतकरण के दो ही भेद माने हैं इसलिए सत्र तत्व संकल्प विकल्प मन का व्यापार है और निश्चय करना बुद्धि का व्यापार है वैसे ही क्रिया भेद से व्यापार भेद से एक ही वायु प्राण अपान समान उधान तथा व्यान ऐसे पांच नामों से प्रसिद्ध माने जाते हैं नाभि स्थान से उठकर मुख और नासिका के द्वारा गमन करने का व्यापार करने से उसको प्राण कहा है नाबिस्तान के नीचे के ओर प्रवाहित होकर मलमूत्र आदि नीचे की ओर धकेलता है इसलिए अपान कहा दिया है खाए पिए अन्न जलादि को समान करने के करके सभी नाड़ियों में रस विभक्त कर देने से समान नाम कहा दिया है कंटस्थान में रहकर खाए पिए अन्य जलादि को यथास्थान की ओर प्रेरित करके प्रेरित करने के कारण उदान नाम से कहा है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो अंगों को फेरने तथा शरीर को बल देने के कारण व्यान नाम से कहा है क्षुदा पिपासा प्राण के धर्म है तथा समस्त क्रिया शक्ति प्राण की ही है इस प्रकार इन सत्रह तत्वों से मिलाकर ये सूक्ष्म शरीर बना है इसको लिंग शरीर भी कहते हैं क्योंकि आगे जन्म प्राप्ति का लिंग है कारण है लिंग शरीर कहते अत्यंत सूक्ष्म होने से सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो स्थूल शरीर के भीतर मशीनरी की तरह पिट होता है जिस प्रकार आप मकान बनाते हो मकान तो बाहर दिखता है मकान के अंदर डाले हुए शल्या लोहा आदि नहीं दिखता है वैसा ही सूक्ष्म शरीर है यह सूक्ष्म शरीर भोग का साधन है स्थूल शरीर भोग का आश्रय है यह साधन है यहां पर भोग पद कर्म का भी उपलक्षण है अर्थात इन्हीं के द्वारा जीव विषय का सेवन तथा उनके सेवन से होने वाले सुख दुख का अनुभव करता है जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा स्थूल शरीर में तब तक अनुभव करेगा अन्यता नहीं और इन्हीं साधनों द्वारा कर्म भी करता है सभी शरीरों में भोग तो होता है किंतु मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों का कर्म में अधिकार न होने के कारण दूसरे शरीर से धर्माधर्म का संपादन नहीं हो सकता इसलिए आचार्य जी बता रहे सूक्ष्म शरीर को भोग का साधन कहा गया है कर्म का साधन नहीं कहा इसलिए ये सूक्ष्म शरीर तो आत्मा नहीं है ये जड़ है आत्मा इनका प्रकाशक है उस आत्म तत्व को बोध करवाने के लिए आत्मबोध निरूपण कर रहे आचार्य जी ओम शांति शांति शांति